प्रस्प्रेस प्रॉस्प्रेस का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो सुनते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें हम सुनकर हम सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन जो है बहुत अच्छा है और हम जी सकते हैं और जब हम ख़ास मेहमानों की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बातों से मोटिवेशन मिलता है तो आइए हमारे साथ एक विशेष आर्टिस्ट है लॉयर है और बहुत कुछ है हिमांशु जी हमारे साथ हैं आज के इस विशेष मुलाकात के खास मेहमान तो आप सभी की तरफ से हिमांशु जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू मच। जी कैसे हैं आप uh, बहुत बढ़िया थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी और मैं चाहूँगा कि हिमांशु जी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और वो भी सिंगापुर में हम लोग मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को उन सभी को अपना थोड़ा सा परिचय दे आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या करते हैं आ जी ज़रूर सो so, uh, मूलतः uh, मैं मुंबई से हूँ पर हम गुजराती हैं uh, मेरे पिताजी बैंक में काम किया करते थे ही टॉट मी How to adjust with the things you can't change। mm -hmm. मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरे मामा का पिताजी के मामा का जयंती लाल पारेक mm -hmm. जिन्होंने हमें सिखाया कि how to change the things which are not right। So in जयंती लाल पारेख मेरे मामा और जवाहरलाल पारे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और मेरी माता जी प्रवीणा पारेख mm -hmm. जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किस चीज़ को चेंज करना है किस चीज़ के साथ एडजस्ट होना है तो हम तीन भाई हैं मेरे दोनों भाई निकुंज चिन्मय और उनके परिवार सब वो भी इंडिया के बाहर स्थित हैं हम भी काफ़ी सालों से सा सिंगापुर रह रहे हैं मैं मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे निसर्ग और प्रांशी तो हम साथ, साथ ड्रामा बनाने का काम करते हैं तो बेसिकली uh, भारतीय मूल्य जो हैं इंडियन वैल्यूज़ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर उसको फैलाएं दुनिया में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है क्या योगदान रहा है वो लोगों को बताएं और जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं इंडिया की जैसे इंटेग्रिटी करुणा कंपैशन इंटरनेशल हारमोनी आपस में साथ में रहना विविधता में एकता तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम ड्रामा बनाते हैं हम 25 के ऊपर ड्रामा बना चुके हैं कुछ 400 लोगों को हमने तैयार किया है एक के बाद एक ड्रामास में उसमें से 75-80 परसेंट बच्चे मतलब 300 के ऊपर बच्चे हमारे नज़रों के सामने से गुजरे हैं जिनको हमने अलग अलग विषयों पे तैयार किया है हम माथोलॉजिकल स्पिरिचुल देश से लगते जुड़े हुए ड्रामास बनाते हैं लेकिन पहले तो हमने क्या किया ज्ञान बांटने की कोशिश की फिर हमने देखा हमने कुछ 25 ड्रामा जो बनाए पिछले पाँच सालों में तो पहले इंग्लिश में बनाया गुजराती में बनाया हिंदी में बनाया फिर संस्कृत में भी बनाया फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ज्ञान बाँट रहे हैं तो लोगों को दिलचस्पी कम आ रही है फिर हमने कॉमेडी का जरिया अपनाया वो कहते हैं ना कि हाँ आस पास में बर्फी के अंदर अगर दवाई ले लो दे दो तो लोग खा लेते हैं या शाल में लपेट के जूता मारो तो लोग सह लेते हैं तो कॉमेडी में लपेट के हम अच्छी अच्छी वैल्यू उसका इंजेक्शन लोगों को देने की कोशिश करते हैं और यही एक अभियान और मुहिम चल रही है हमारी बहुत बढ़िया हेमांश जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने बारे में बताया कि इस तरह का कार्य करते हैं और ये बहुत ही कमाल की बात मुझे आपकी लगी कि 300 से 400 आर्टिस्टों को आपने बनाया है उनको अलग अलग विषय देकर ड्रामा प्ले कराया उनके द्वारा तो ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि बच्चों को अगर बचपन से हम लोग इस तरह की बातें सिखाते हैं और उनके अंदर का टैलेंट को हम लोग पहचान लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा काम आपसे हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह और बच्चों को भी सिखाते रहें और लोगों को भी अपने इस ड्रामा जो बनाते हैं जो कराने के आपका दिल है उसमें जोड़ते जाए ताकि वो लोग इंडियन कल्चर को समझते जाए और इंडियन कल्चर का जो है प्रचार प्रसार होता रहे सब जगह तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सभी को हिमांशु जी से जोड़ना चाहूँगा बहुत ही अच्छी बातें उनकी हमने सुनी और आशा करता हूँ आप सभी को भी ऐसा लग रहा होगा कि ये ड्रामा कैसे बनाते हैं कैसे प्ले करते हैं किस तरह से उसमें क्या क्या करना होता है क्योंकि आजकल हम लोग फिल्म देखते हैं टी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रामा की जो बातें हैं हम लोग भूलते जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं थिएटर से जुड़े हुए रहते हैं और थिएटर में जो काम करते हैं या उनसे जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर एक इनबिल्ड टैलेंट भी दिखाई देता है और वो लाइवनेस रहता है लाइफ रहता है उसमें तो आप देखेंगे फिल्म जितना आप देखेंगे बहुत ही अच्छा फिल्म देखेंगे लेकिन अगर उसके बदले में आप तीन या चार घंटा निकाल के कोई छोटा सा प्ले भी आप देखते हैं टाइम देते हैं उसके लिए अगर दिल से देखते हैं तो उसमें आपको एक लाइवनेस मिलेगा एक एनर्जी आपको बुस्टअप हो सकता है आपको आपके अंदर का भी जो आर्टिस्ट है वो बाहर आ सकता है तो इसलिए समय निकाल कर जरूर ड्रामा को जरूर देखिए थिएटर से जरूर जुड़े अब मैं हिमांशु जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं फिर उनको आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना फिर वो प्रैक्टिस कराना ये सारा जरा मशक्कत वाला काम होता है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं और कैसे करते हैं बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने तो कॉन्सेप्ट uh, तो कभी आ जाता है कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए कॉन्सेप्ट आ गया कभी दिन चले गए लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आया लेकिन आ गया कॉन्सेप्ट उसके बाद लिखते हैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और script को बाद में लिख के उसे और दिलचस्प बनाते हैं बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है उसे छोटा बनाते हैं उसके बाद करते हैं ऑडिशन अब ऑडिशन के लिए हम लोगों को बुलाते हैं बच्चे बूढ़े युवा जितने भी लोग आते हैं उनमें से अपने ड्रामा की जरूरत के हिसाब से चुनने का काम अक्सर लोग करते हैं मेरा ये सिस्टम है कि मैं चयन नहीं करता हूं। जितने भी लोग आते हैं मैं उन सभी को ले लेता हूं। तो, तो अब तक तो मैं ऐसा करता आया हूं। मेरे लिए इंसान का टैलेंट नहीं लेकिन उसके दिलचस्पी कितना इंटरेस्ट है कितना पैशन है वो ज़रूरी है क्योंकि मेरा तो काम ही ये है मेरा उद्देश्य ये है कि मैं प्रसार करूं तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे खासतौर पे बच्चे तो भारतीय मूल्यों के बारे में भारत की कहानियों के बारे में ज़्यादा जानेंगे और देशभक्त पैदा होंगे तो मैं सभी को ले लेता हूँ और उसके बाद में अपनी स्क्रिप्ट बनाता हूँ तो मेरी आज तक हमने जो धरंगमंच प्रोडक्शंस के तहत जो ड्रामाज बनाए हैं संस्कृत और शोले बनाए हमने संस्कृत में हाँ अच्छा। तो बहुत कॉमेडी है वो संस्कृत में शोले रामगढ़ के शोले तो गब्बर सिंह वाला तो हमारा ड्रामा में मिनिमम ड्रामा आठ मिनट का था और मैक्सिमम ढाई घंटे का एक पात्र का भी था और मैक्सिमम एक सौ चालीस पात्रों के साथ हमने बनाया है तो 89 पात्र स्टेज पे हैं पीछे बैक स्टेज को मिला करके 140 पात्र तो सभी को लेकर के आगे चलते हैं और जैसे आपने कहा बाद में मुश्किल हो जाता है इतने सारे लोगों का टाइम कोऑर्डिनेट कर पाना और हमारे पास एग्जैक्ट टाइम समय मर्यादा में काम करना होता है तो करते हैं करते हैं उसके लिए कभी फैमिली का टाइम जाता है कभी खाना निकल जाता है हाथ से लेकिन आखिरकार द शो गोज़ ऑन द शो द शो मस्ट गो ऑन इट गोज ऑन सही बात है रंगमंच हमेशा चलता रहना चाहिए क्योंकि एक बार हमने शो शुरू किया तो उसको बीच में रुका भी नहीं सकते और पूरा करना ही होता है चाहे उसके लिए हम अपने लाइफ से कुछ छोटी छोटी समझौते कर सकते हैं जैसे हिमांशु है जी बता रहे थे फैमिली को टाइम नहीं दे पाते या खाना टाइम पर नहीं खाते तो ये सारी चीज़ें हमें बेयर करना ही पड़ता है एक आर्टिस्ट के रूप में हम जब मैनेज करते सारी चीज़ों को तो मैं चाहूँगा जैसे शोले की बात आपने कही अब ड्रामा में तो उसको कैसे कुछ डायलॉग्स उसके जैसे कि आजकल शोले के भी शायद भूलते जा लेकिन फिर भी कुछ जो फिल्में देखने का शौक है जिन्हें वो सारी बातें शोले फिल्म की तो डायलॉग्स उनको याद होगा ही गब्बर सिंह वाली भी याद होगा और वो सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी शोले शब्द सुनकर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी और कुछ बातें बसंती की याद आई होगी उनके पास तो मैं चाहूंगा कि संस्कृत में उसको कैसे आपने डिजाइन किया एक हाँ दो डायलॉग हमारे श्रोताओं को अगर आप सुनाते हैं तो और अच्छा लगेगा एक लाइवनेस आएगा इस शो में तो बात यह है कि मैं संस्कृत खुद जानता नहीं लेकिन इस ड्रामा बनाने के लिए संस्कृत सीखी तो आ, हाँ जी तो ड्रामा के लिए संस्कृत सीखा तो काफ़ी मेहनत हाँ जी जी मेहनत तो हुई और ये ड्रामा हमने रामकृष्ण मिशन में परफॉर्म किया अच्छा, अच्छा। और उसी स्टेज पे थोड़ी देर के बाद मुझे आदि शंकराचार्य का रोल भी निभाना था हुँ, हुँ। तो स्वामी जी ने बहुत पसंद किया इसे और स्वामी जी ने स्टेज पर आकर के कहा मेरा गब्बर सिंह का पात्र था <laughs> जिसमें गब्बर सिंह कहता है के बच्चों उसके बदले मैं कहता हूँ <laughs> तो काफी आ, काफी आ, आ, रोचक था श्रोताओं के लिए लेकिन जीने, स्वामी जी ने स्वामी जी ने बाद में स्टेज पर क्या करके कहा कि देखो संस्कृत का प्रभाव देखो कि गब्बर सिंह भी आदि शंकराचार्य बन गया <laughs> <laughs> बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो मैं चाहूँगा वो जो डायलॉग है कितने आदमी थे वगैरह थोड़ा सा अगर उसको आप नरेट करेंगे संस्कृत में तो और अच्छा लगेगा मुझे हाँ तो जैसे मैं कह रहा था कि संस्कृत मैंने शोले के लिए सीखी और चार साल हो गए तो आप भूल भी गया <laughs> पर आप सिर्फ उतना ही क्यों पूरा का पूरा देख सकते, है। सुन सकते हैं जी हमारे YouTube चैनल पे देखिए रंगमंच प्रोडक्शन हाँ। के तहत आपको मिल जाएगा मैं आपको तो पर्सनल लिंक भेज ही दूंगा <laughs> लेकिन श्रोतागण भी द रंगमच प्रोडक्शन YouTube पे देख सकते हैं चलिए मैं चाहूंगा कि दो तीन लाइनें तो जरूर बोल ही सकते है कितने आदमी थे तेरा क्या होगा कालिया हिंदी में तो जरूर बोल सकता हूँ उनकी मदद लेनी पड़ेगी जी को याद करना है आपने बिल्कुल सही कहा कि नो रीटे थिएटर कोई रीटेक नहीं होता है और श्रोता अगर नाटक देखने आए तो बिल्कुल लाइव कनेक्ट कर सकते हैं एक्टर्स के साथ और हम एक्टर्स भी जब श्रोता ताली बजाते हैं हमारे जोक्स पे हंसते हैं तो बैक स्टेज में हम नाच रहे होते हैं, रहे होते हैं। सो वो पर्सनल कनेक्शन वो मैंने और कोई नशा तो किया नहीं जीवन में लेकिन वो जो तालियों का नशा है शायद उसके जैसा कोई नशा नहीं होगा हिमांशु जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करके और आप थिएटर आर्टिस्ट हैं तो थिएटर के साथ हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस हम लोग जब करते हैं तो नेचुरली जैसे कि आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी याद आ गई कि हम लोग वन मैन शो में ही किया करता हूँ व्यसन मुक्ति पर क्योंकि इंडिया में ये कल्चर ज़्यादा है कि गरीब लोग भी नशा करते हैं अमीर लोग भी करते हैं अमीर लोग करते हैं तो ठीक है फिर भी मुझे लगता है कि चलो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे लेकिन जब गरीब एक किसान या फिर एक थर्ड क्लास फैमिली मेंबर अगर करता है तो उसकी फैमिली पे पूरा उसका असर पड़ता है वो पूरी तरह से मैं फैमिली धीरे धीरे स्पॉयल हो जाता है ख़त्म हो जाता है तो हम लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ें कम हो इसलिए हम लोग छोटे छोटे गांव में जाके वन मैन शो मैं करता था दीदियों के साथ हमारे तो वो बड़ा लाइवनेस रहता था और उसमें जब एक्टिंग करते थे तो अपने आप एक अनर्जी फील करता था मैं और आपको यकीन नहीं होगा कि जब एक बार शो हो गया तो सब लोग खामोश बैठे थे एंड जस्ट आई गॉट वक टॉवेल जैसा कुछ कपड़ा मैंने लिया बोला मेरे इसमें डाल दो आप लोग जो भी डालना है जो भी करते हैं तो देट वॉज मैं इन बिल्ट वो चीज़ें आ गई थी ऐसा लग रहा था कि something magical happens तो so, hmm. एक आदमी मेरे दो चार लाइन के पीछे बैठा था वो दारू पी के बैठा हुआ था और उसके कीचे में वो बाटली भी थी और मैंने जैसे ही वो शुरू किया तो थोड़ा देर के लिए खड़े हो गया और बोला मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो वो चीज़ें मुझे अभी भी याद है कि छोटे से गांव में भी जब आप मोटिवेट करेंगे लोगों को लाइव चीज़ें जब दिखाएंगे एक्टिंग करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप काम भी करता है क्योंकि मैसेज सीधा सीधा उनके दिल तक दिमाग तक पहुँचता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि हिमांशु जैसे फिल्म और ये ड्रामा से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी समय से इन चीज़ों को कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे फिल्मी गाने भी वो सुनते होंगे मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना संगीत का सफ़र भी सुनाइए और एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसका एक लाइन ज़रूर गुनगुनाना है आपको आ, जी जी जरूर पर आपकी बात मुझे इतनी पसंद आई और मुझे एक वाक्य याद आ गया हाँ बताओ मैं तो हमारे अः हमारा भारतीय संस्कृति में दर्शन का बहुत महत्व है तो भगवान के दर्शन करते हैं गांधी बापू के भी दर्शन, दर्शन के लिए दर्शन लोगों की बहुत तो नाटक में भी वही बात है दर्शन आप आमने सामने लोगों को मिलते हो तो बापू जाते थे गांव में एक गरीब सा आदमी आया और बापू ने बोला कि दर्शन किए तो अभी मुझे दान दो तो उसके पास क्या होगा सब सोचने लगे बापू इसके पास भी दान मांग रहे तो उसने अपनी वो अपनी धोती में गांठ मार के रखा था वो दो आने दे दिए बापू को बापू ने बोला दान तो दे दिया अभी दक्षिणा दो दक्षिणा कहाँ से लाओ लाएगा तुम बोलो मेरे पास तो कुछ नहीं है तो क्यों है नहीं तुम्हारे पास जरूर कुछ न कुछ है मतलब तो क्या कि तुम मांस खाते हो हाँ खाता हूँ दारू पीते हो हाँ पीता हूँ बस वो दोनों मुझे दे दो दक्षिणा मैं आज के बाद कभी छूना नहीं और इस तरह से बापू ने भी आपके वाक्य से याद आया कि इसी तरह से बापू ने भी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया मेरा पसंदीदा गीत पसंदीदा गीत मेरा पसंदीदा मूवी से है और उस मूवी की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है और मूवी वो है आनंद और आनंद राजेश खन्ना की जो मूवी थी उसमें जो गाना है वो जीवन का जैसे फलसफा है जिंदगी कैसे है पहली हाय तो उसका अलग अलग पंक्ति सुनते जाते हैं तो जीवन की कुछ गुत्थियाँ खुल जाती है और कुछ परते, पर्दे गिर जाते हैं तो बढ़िया गाना लगता है मुझे चलिए ऋषिकेश मुखार जी की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना की शुरा की आवाज में आप सुनना पसंद करेंगे तो चलिए आनंद फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 से आगे कहा जिंदगी कैसी है बहरी आए कभी तो हंसाए कभी ये बुलाए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 कहाँ जिंदगी कैसी है बहरी आये कभी तो हसाए कभी ये रुलाए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे विशेष मुलाकात कार्यक्रम के ख़ास मेहमान हिमांशु जी हैं और हम लोग सिंगापुर में एक पार्क होटल है वहाँ पर बैठ के उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जब भी अपने देश से आते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी आती है और कुछ परिश्रम भी करना पड़ता है तब जाके हम अपने जगह को सेट कर पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही कुछ हमारे हिमांशु जी के साथ भी हुआ होगा क्योंकि इंडिया से जब यहाँ आए वो बॉम्बे से तो बहुत सारी चीज़ें उनको सेट करने में या सेट होने में टाइम लगा होगा और फिर उसके बाद में आर्टिस्ट का काम जो है वो और मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जब लोगों के बीच में जाता है तो बड़ी उसकी जो है परीक्षाएँ होती हैं तो मैं चाहूँगा वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे की हैं थोड़ा सा हिस्ट्री फ्राम मुंबई टू सिंगापुर और सिंगापुर में कैसे इस्टेब्लिश हुए उसके बारे में अपनी कहानी बताइए हाँ जी ज़रूर सो एजुकेशन मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर के लिए थी उस हिसाब से सिंगापुर में आना हुआ बाद में यहाँ आकर के एम भी किया और शौकिया तौर पे यहाँ पे द रंगमच प्रोडक्शंस ड्रामा कंपनी हम चलाते हैं और बस तो जब शुरू शुरू में आए लोग मुझे पूछते हैं कब आए थे सिंगापुर तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि ये सारे बाल काले थे <laughs> तब तो आया था तो गिनती रह गई तो अभी सात एक सप्ताह के बाद मुझे यहाँ तेरह साल ख़त्म होंगे पूरे होंगे तो तेरह साल हो गए और मैं जैसे मैंने कहा मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ तो मैं इंडिया को बहुत मिस करता था तो मेरी ऑफिस जो थी बाईसवें मंजिल पे सामने दरिया दिखता था तो जब बहुत मिस करता था ना तो दोपहर को जाकर के वहाँ पे बैठ जाता था और दूर दरिया के पार सोचता था कि वहाँ मेरा इंडिया होगा आ, इंडिया छोड़ने से पहले इंडिया दिल में था दिल में इंडिया था लेकिन यहाँ आने के बाद सिंगापुर में आने के बाद इंडिया दिल में नहीं है दिल की एक एक धड़कन में इंडिया है तो इंडिया के बारे में मैं क्या कहूँ मुझे तो एक पानीपुरी भी काफ़ी है पानीपुरी की याद भी काफ़ी है मुंबई जाने के लिए तो और इसीलिए इंडिया के बारे में बढ़ा बहुत पढ़ा गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा इंडिया की मेरी खोज मुझे अपने आप इंडिया के एक बहुत अच्छे बेटे महात्मा गांधी की तरफ लेके गई जिनको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का ना दर्जा दिया है तो और बाद में उनके बारे में ड्रामाज बनाए और भारतीय मूल्यों के बारे में ड्राम बनाए तो मैं क्या देखता हूँ कि सिंगापुर में सुविधाएं हैं पर भारत में संवेदनाएँ हैं और ड्रामा का आर्टिस्ट का जीव है मेरा तो संवेदनशील हूँ संवेदना की कदर है मुझे सिंगापुर में लाइफस्टाइल है इंडिया में लाइफ है जी सिंगापुर में जीवन को अच्छा बनाने की ढेर सारी चीज़ें हैं और इंडिया में इंडिया में जीवन है तो ये है फ़र्क दोनों ही देशों की बात करें तो दोनों देशों के राष्ट्रपिता की जबान में कहें तो सिंगापुर के राष्ट्रपिता जो रह चुके हैं ली ऑन यू उनका कहना था कि सिंगापुर इज़ ऑन द वे टू डेवलपमेंट आई विल कंसीडर सिंगापुर एज अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन वन पर्सन इज़ रेडी टू डाई फॉर अन और भारत के राष्ट्रपिता मतलब उन्होंने निकॉनियों ने कहा कि जब एक आदमी दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार होगा तब वो देश पूरी तरह से विकसित हुआ और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जैसे कहा था कि देश के लोग एक दूसरे की सम, एक दूसरे की एक दूसरे को समझ पाए उन्होंने कहा था कि जब सरकार कोई फैसला लेती है तो अंत्योदय द पर्सन ऑन द लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर उसका भला होता है कि नहीं सबसे निचले दर्जे का इंसान सबसे गरीब आदमी उसको फायदा पहुंचता है क्या तो हुआ अंत्योदय तो वो फैसला सही है और सभी का फायदा होता है कि नहीं तो वो हुआ सर्वोदय तो वो सही है तो दोनों ही राष्ट्रपिता की जबान में समझें तो दोनों ही देश अभी भी कोशिश में है और एक न एक दिन जरूर सफल हो सकते हैं दोनों ही देशों से बहुत कुछ सीखना है तो जैसे मैंने कहा संवेदना तो वो हमें बहुत मिस होती थी शुरू में एक तो यहाँ का कल्चर भिन्न होने के कारण कुछ हम नहीं समझ पाते थे कुछ लोग हमें नहीं समझ पाते थे कुछ समय निकलने के बाद समझ में आया कि चलो थोड़ी बहुत तो हम समझ लेंगे सिंगापुर को भी लेकिन सिंगापुर का युवा ये है कि देश बहुत जल्दी बड़ा हो गया बहुत जल्दी उसकी प्रगति हुई पचास साल के पहले सिंगापुर कुछ नहीं था और आज बहुत इतना जल्दी प्रगति हो गई कि कभी कभी क्या होता है दूध को जब उबालते हैं तो दूध धीरे गरम होता है लेकिन उसके ऊपर की मलाई बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है गरम होकर तो कई बार लोगों का भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वो ऊपर आ जाते हैं तो जब ठहराव आएगा तो और मज़ा आएगा तो ये एक संवेदनशील इंसान की बात है क्योंकि इंडिया जाता हूँ तो लोग हंसते हैं रोते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं नाराज़ होते हैं बखान करते हैं ये सब हम मिस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बस जीवन चलता रहता है इंडिया का जीवन आसमान में उड़ने की तरह है और यहाँ रेलगाड़ी की तरह रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसी पे जीवन चलता है वेरी इफेक्टिव वेरी एफिशियंट बट वेरी बोरिंग ऑल्सो सो ये जो मज़ा है वो एक तरीके से इंडिया में है पर इंसान के जीवन की और उसके समय की जो कदर है वो सिंगापुर में है वो हम इंडिया में मिस करते हैं तो दोनों ही दोनों ही चीज़ें हैं तो <laughs> ज़रूर स्ट्रगल तो हुआ सबसे ज़्यादा तो मुझे कल्चरल डिफरेंस लगा क्योंकि मैं बचपन से शाकाहारी था तो पहले तो मुझे वही वो वो जो पहले जिसे मैं बू कहता था जहाँ से गुजरते ही मुझे जी में मचलने लगता था आज तेरह साल बाद मैं उसे बू नहीं कहता हूँ मैं उसे खुशबू कहता हूँ वो वो मैं अभी भी शाकाहारी ही हूँ लेकिन वो खुशबू से अभी मेरा नाता वो जुड़ चुका है तो खाने की खाने का मन होता है कि अरे वाह चलो आज चाइनीज फ्राइड राइस खाते हैं तो हमारे यहाँ जो भी मेहमान भी आते हैं इंडिया से हम पहले तो पूरा गाँव उनको घुमाते हैं सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियोज मरीना बेसेंट्स रेफल्स प्लेस आखिरी दिन हम उनको फूड कोर्ट लेके जाते हैं तब उनकी जो हालत होती है तब उन, हम उनके कहते हैं कि देखो ये भी चीज़ें हैं सो आ, हर तरीके की स्ट्रगल हुई ऑफिस में बैंक में काम करता हूँ तो पहले दो साल तक तो मैं यही समझता रहा कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है जॉब में हमारे यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स होता है इंडिया में यहाँ भी पॉलिटिक्स होता है वो समझने में मुझे दो साल लगे और वो पॉलिटिक्स क्या होता है वो समझने में और दो साल लगे तो अलग कल्चर है अलग स्ट्रगल्स हैं जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ लड़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं यहाँ पे लड़ते भी नहीं और भूलते भी नहीं <laughs> जी खट्टा हो जाता फिर छोड़ देते हैं आपको हाँ तो, लेकिन ऑनेस्ट uh, लोग हैं डिसप्लिन लोग हैं अगर आप दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा सुकून आपको फील होगा जब आप सिंगापुर की टैक्सी में बैठेंगे एयरपोर्ट से कि ये आदमी आपको घुमाएगा नहीं आपका मोबाइल वॉलेट सब निकाल के सीट पर रख दो तो एकदम सेफ है कुछ गलत नहीं हो सकता तो ये सुकून जो है सेफ्टी का डेफिनेशन मुंबई में मैं समझता था सबसे सेफ लेकिन मेरी वाइफ की भाषा में कहें तो सेफ सिंगापुर है क्योंकि वो आंख बंद करके ट्रेन में सो सकती है और उसे उस उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है या फिर आधी रात को एक लड़की छोटे से कपड़े पहन के सुनसान सड़क पर अंधेरी सड़क पर जा रही है और पीछे से किसी के चलने की आहट आती है तो उसे घूम के देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है मैं सेफ तो हूँ तो ये सेफ्टी है तो परिवार के लिए ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है तो ये है सिंगापुर की जीत और जहां इंडिया है वो तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता आप <laughs> आप वापस आना चाहेंगे या फिर आपको अब आपको लगता है कि आप नहीं <laughs> मैं जैसे आर्टिस्ट हूं, संवेदनशील हूं और देशभक्त हूं। तो मेरे कौन से जवाब की उम्मीद है आपको <laughs> मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशनसीबी का दिन होगा जिस दिन मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा। और मैं यहां पे काफ़ी काफी, काफी सक्सेसफुल हूँ ड्रामा तो मेरा हॉबी है उसके अलावा मेरा जो व्यवसाय है उसमें भी काफ़ी अच्छी उन्नत पोजिशन पे हूँ मुझे किसी चीज़ की ना मुझे डिग्री की परवाह है ना मुझे पैसे की परवाह है न पोजीशन की मुझे तो बस ऐसे तकदीर कोई खेले पासा ऐसा फेंके कि मैं इंडिया चले जाऊं तो मैं तो खुश सिंगापुर गुजरात मंडल यहां पे जी हम जब आए सिंगापुर गुजराती सोसाइटी में जाते थे हम लोग दांडिया खेलने के लिए कुछ साल लगे और हम उसके बाद सिंगापुर गुजराती सोसाइटी के साथ और गहराई से जुड़े अगेन देश के काम से महात्मा गांधी का एक स्टॉल लगा था तो मैंने कहा कि मैं गांधी जी के बारे में लोग जो प्रश्न पूछेंगे जो कोई भी प्रश्न उसके उत्तर दूंगा तो उस तरह से मैं सोसाइटी से ज़्यादा जुड़ा और बाद में गांधी जी का पहला ड्रामा हमने बनाया 2015 में तो महात्मा गांधी मेमोरियल है यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू फिफ्टी में आया तब तो उन्होंने बनाया था गांधी जी तो स्वयं कभी नहीं आए फोर्टी में उनकी अस्थियाँ आई थी अस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा आया था यहाँ पे तो गांधी जी का वो ड्रामा बनाया उसके बाद हम सोसाइटी के साथ जुड़े फिर तो हर गांधी जयंती को हम ड्रामा बनाते हैं दस दिन पहले भी हमारा ड्रामा हुआ तो एग्जीबिशन्स करते हैं गांधी जी के और बच्चों की लोकेशन कॉम्पिटिशन्स रखते हैं उसके बाद हमने सोसाइटी के लिए ढाई ढाई घंटे के ड्रामा बनाए जन्माष्टमी के ड्रामा कृष्ण लीला दशावतार तो सोसाइटी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया और सोसाइटी का काम करके हम भी बहुत खुश हैं और सोसाइटी का भी हमारे पे बहुत हाथ है क्योंकि हमारे जरिए कुछ सौ डेढ़ सौ बच्चे हर साल अलग अलग प्रतियोगिता और ड्रामा में हिस्सा लेते हैं सो इट्स विन विन के इंडियन सोसाइटी तो यहाँ पे विविध भारतीय जो प्रांत हैं भाषाएं हैं उन सब की यहाँ पर भिन्न भिन्न सोसाइटीज हैं और काफ़ी एक्टिव हैं जैसे सिंगापुर गुजराती सोसाइटी बहुत ही एक्टिव है सबसे पहला जनवरी में जो होता है उतराण और साल के आखिर में होता है बेस्तु वर्ष मतलब हमारा नया साल उस दौरान इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि आप बात मत पूछिए और हम जब जाते हैं एक दूसरे को मिलते हैं तो कभी कभी आपस में मजाक में कहते भी हैं कि देख के रखो इन्हीं में से कोई गुड़िया हमारे बेटे की बहू बन सकती है <laughs> तो आ, बहुत अच्छी यूनिटी है नई टैलेंट को मौका देते हैं जैसे हम तो बिल्कुल नए थे लेकिन हमें टैलेंट को मौका दिया खास तौर पे बीरेन भाई और मितल बेन का मैं शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा कि उन्होंने हाँ जब उन्होंने हमारा हुनर पहचाना तब तो एक पेपर वेट नहीं है और ये कहीं ना कहीं नगीना है वैसा दुनिया को कहने का मौका मिला ओके okay, हिमांशु जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आपकी बातें आपकी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रति वो प्यार जगा होगा और उसमें क्या चेंजेस करना है वो भी समझ गए होंगे वो लोग इशारे में आपने बात कही और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी बड़े होश्यार हैं और इन सभी चीज़ों को समझ वो अपने अंदर भी कुछ बदलाव करेंगे ऐसी शुभ आशा करता हूँ और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक और गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो ज़रूर उसमें एक मैसेज हो ताकि हमारे सभी श्रोताओं को भी उस मैसेज को समझने में देरी ना लगे अच्छा जी मैं गीत सोचने के लिए थोड़ी एक मिनट लूँगा लेकिन मुझे एक वाक्य याद आया आप चाहें हाँ, तो रख सकते हैं या बाद हाँ, में निकाल सकते हैं सिंगापुर में जब नए नए आए थे तो बस स्टैंड पे मैंने किसी को पूछा बस स्टैंड के अंदर जो अपने एस डेपो नहीं होता इंडिया में जी, जी, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनको आप सवाल पूछो और आपका जवाब मिलने में कितना समय लगता है आपको ध्यान है मैंने इनसे पूछा कि मुझे फलानी जगह जाना है कौन सी बस जाएगी उन्होंने कहा 913 नंबर मैं जाकर के 913 के बस स्टॉप पे कतार में खड़ा रह गया कुछ देर हुई और वो आंटी अपना ऑफिस छोड़कर के बाहर आई ऑल द वे मुझे ढूंढा उस कतार में और उन्होंने मुझे कहा वन भी जाएगी सोचिए इतना उन्होंने मेरे बारे में सोचा तो ये अच्छे भी अनुभव हुए हैं और इंडिया में जैसे दिल के करीब लोगों से नाता जुड़ा है सिंगापुर में इतने अच्छे लोग मिले हमें तो ये भी सिंगापुर की बात है कि आमतौर पे आपको उतनी भावना नहीं मिलती है लेकिन जब मिलती है तो एकदम छप्पर फाड़ के भी मिल जाती है और अभी इंडिया का भी एक वाक्य मुझे कहना पड़ेगा जी। पहली बार जब मैं इंडिया गया सिंगापुर से लौट के तो आ, आ, मैंने अप, आखिरी दिन था तो ऐसे 20 थैलियाँ अपनी बाइक पे लेकर के जाने वाला था और मैंने कालबा देवी में मुंबई में कुछ वो हेयर क्लिप्स देखी मेरी वाइफ के लिए तो मुझे पसंद आ गई तो मैंने कुछ 15-20 चुन ली और बाद में मैंने उसे कहा कितना पैसे तो उसने कहा कि भाई दो सौ रुपये है और मेरे पास एक सौ थे तो मैंने कहा कुछ कम करो लेकिन वो कम करके भी नहीं माना तो फिर मैंने कहा ठीक है सारे पैसे ले लो मैंने उसे पहले निगोशिएट करते समय कहा था कि भाई मेरे पास टैक्सी के जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो उसने कहा कि नहीं साहब तो कम लो आप मैंने कहा मेरे साथ चल मैं एटीएम से विड्रॉ करके दे दूंगा तू टैक्सी में चल तू दुकान बंद कर रहा है वैसे भी लेकिन वो नहीं माना उन तो फिर मैंने जितने पैसे थे उसने दे दिए सारे के सारे पैसे लौट देने के बाद जितनी हेयर क्लिप आई ले ली और मैं वहाँ से बाहर जाने लगा तो अगर आप मुंबई से वाकिफ़ है तो जवेरी बाजार से मैं चलते चलते काटन एक्सचेंज आया कॉटन एक्सचेंज आया तब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मैं देखता हूँ तो वही क्लिप वाला है मैंने बोला क्या हो गया भाई तो उसने अपनी जेब से दस रुपये निकाल करके मुझे दिए और कहने लगा ओ भैया आपका पूरा पाकिट खाली हो गया ना ये लो दस रुपये आप वापस कैसे जाओगे बस इतनी सी बात थी उसका ये कहना था और पता नहीं क्या हुआ मेरी आँखें भराई मैं रोक नहीं पाया अपने आप को में रोने लगा पूरी तरह से रोने लगा श्रावण भादो शुरू हो गया और मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की वो भी बेचारा भोंचक रह गया कि ये क्या हो गया साहब क्या हुआ आओ मैं आपको छास पिला दूं जूस पिला दूं साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या मैं पहले किसी के साथ गया था गाड़ी में उसने मुझे पैसे नहीं दिया तो मैं डरता हूं मैं उसे समझाते रहा कि भाई तुम्हारा मामला नहीं है नहीं, ये तो मेरा ही मामला है अब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं अपने आप को मुझे दिख रहा है कि कल सुबह तो मुझे सिंगापुर जाना है और ये ये भावना मुझे कहाँ मिलेगी तो अभी इस आँख का क्या करूँ इस रोने का क्या करूँ तो मैं एक अंधेरे कोने में बस स्टॉप के पास आ के बैठ गया ये 2007 नवंबर की बात है और तो बस स्टॉप पे बैठ गया कि कोई मुझे देखे नहीं हो ये किस तरह से ये रोना बंद हो आंखें रो रही है मुंह हंस रहा है कि भाई इतना क्या रो रहा हूँ मैं तो ये रोना बंद हो तो मैं आगे बढूं उतनी देर में लोग आ गए एक दो लोग मुझे आकर के बोलने लगे क्या हो गया भाई क्या मैटर है लड़की का मैटर है क्या भाई लड़की का मैटर नहीं है तुम नहीं समझोगे जाने दो तो क्या बड़ी मुश्किल से रोना बंद हुआ फिर मैं बस में गया और दूसरे दिन जब मेरा फ्लाइट सिंगापुर में लैंड हो रहा था तो ये वाक्य मेरे सामने फ्रेश था दस रुपए के नोट मेरी जेब में थी और लैंड होते हुए प्लेन को मुझे बादल की जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे नोटों की गड्डी है और उसमें मेरा प्लेन लैंड हो रहा है वो दस रुपए के नोट अब भी मेरे पास है और शायद वही मुझे वापस इंडिया ले जाएगी <laughs> <नहीं। laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपने शेयर किया अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये एक्सपीरियंस सुनकर कहीं न कहीं उनकी आंखें भी नमी हो गई होंगी कि कई बार हम लोग इंडिया को कितना फ़ील करते हैं जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो वो फीलिंग आती है तब उसका एहसास हमें पता चल जाता है ऐसे ही होता है घर में भी हम लोग माता पिता के साथ रहते हैं तो चलता है रहता है लेकिन जब माता पिता से विछड़ जाते हैं तो वो प्यार वो खाना वो स्नेह उनकी याद आती रहती है और हमारी आँखों को नमी करते रहते हैं लेकिन उसके साथ भी बहुत सारा प्यार जुड़ा रहता है और वो प्यार जो है हमने अभी हिमांशु जू के साथ उनके बातों से उनके शब्दों से सुना और आशा करते हैं आप सभी भी इन चीज़ों को फील कर रहे होंगे तो चलिए इसी के साथ मैं तो चलिए हिमांशु जी ने गाना भी याद कर लिया है एक गाना उनके द्वारा वो तो जो गाना कहेंगे वो हमारा इस प्रोग्राम का एंडिंग में हम लोग सुनाएंगे भगवान का बनाया हुआ सबसे निस्वार्थ रिश्ता है माँ बाप का और इंसान का बनाया हुआ सबसे निस्वार्थ रिश्ता अगर कोई है तो हम कहते हैं दोस्ती का बिना किसी मतलब के हो सकती है दोस्ती तो दोस्ती से लग जुड़ा हुआ ये गाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार <laughs> तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और अपने अनुभवों को इस तरह से प्यार से आपने बाँटा और आशा करता हूँ हमारे भारत वाले भी आपको बहुत चाह रहे होंगे आपके शब्दों को सुनकर कहीं ना कहीं उनके अपने बेटों को या फिर अपने माता पिता को या अपने देश को याद भी कर रहे होंगे और जाते जाते, जाते जो आपने प्यारा सा गीत याद किया किशोरदा का फिर से यारा इस अल्बम का तेरे जैसा यार कहा तो इसमें जो है भारत और सिंगापुर की दोस्ती का भी एक जो है जुनून आ सकता है एक प्यार है, एक जिक्र सकता है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में कोई भी हो कैसा भी हो अगर हमसे दूर है तो हमें जरूर उसे याद करना चाहिए तो आइए इन यादों के सिलसिले को फिर बरकरार रखते हैं अगले मोड पे, जब हमारी मुलाकात हिमांशु जी से होगी लेकिन तब तक आप सुने ये प्यारा सा गीत जी हाँ आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तेरे जैसा यार जहां।